सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 27 संत की परिभाषा आचरण तो बहुत तरह के हैं दुनिया में कोई तीन हजार धर्म छोटे मोटे सब मिला जुला के इन तीन हजार धर्मों की अपनी अपनी धारणाएं संत की परिभाषा कैसे करें पलटू थीक परिभाषा करते हैं वो कहते हैं मेरी तो एक परिभाषा है पर स्वार्थ के कारण संतन धरे है शरीर फिर वो क्या खाता क्या पीता कैसे उठता कैसे बैठता वो जाने हमारी तरफ से तो जांचने की बात एक है परखने पर की बात एक है कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है उसकी वाणी परमात्मा को समर्पित है वो समग्र रूपण परमात्मा का हो गया है और अब परमात्मा को बांट रहा है बांटने के ढंग अलग होंगे रंग अलग होंगे लेकिन बांटने की बात एक है फिर जीससों की महावीर की बुद्ध की कबीर की नानक की पलटू कोई फर्क नहीं पड़ता और जहां कोई परमात्मा को बांटता है वही परार्थ कर रहा है और किसी चीज के बांटने से परार्थ नहीं होता तुम धन बांट दो धन से तुम्हारा ही क्या हल हुआ था तुम दूसरों को बांट के दे चले ये तो ऐसे हुआ कि किसी बीमारी में तुम फंसे थे तुम दूसरों को दे चले कि भैया संभाल कर रखना कि अब तुम संभालो अब हम जाते ऐसी उपनिषद में प्यारी कथा है याग्नवल्क छोड़ के जा रहा है जीवन के अंतिम दिन आ गए हैं और अब वो चाहता है कि दूर खो जाए किन्नी पर्वतों की गुफाओं में उसकी दो पत्नियां थी और बहुत धन था उसके पास वो समय का प्रकांड पंडित था उसका कोई मुकाबला नहीं था पंडितों में तर्क में उसकी प्रतिष्ठा थी ऐसी उसकी प्रतिष्ठा थी कि कहानी है कि जनक ने एक बार एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और एक हजार गऊ उनके सींग सोने से मड़वा के और उनके ऊपर बहुमूल वस्त्र डालकर महल के द्वार पर खड़ी कर दी और कहा जो पंडित विवाद जीतेगा वह इन हजार गऊओं को अपने साथ ले जाने का हकदार होगा यह पुरस्कार है बड़े पंडित इकट्ठे हुए दोपहर हो गई बड़ा विवाद चला कुछ तय भी नहीं हो पा रहा था कि कौन जीता कौन हारा और तब दोपहर को याग्नवल्क आया अपने शिष्यों के साथ दरवाजे पर उसने देखा गऊे खड़े खड़ी सुबह से थक गई हैं धूप में उनको पसीना बह रहा है उसने अपने शिष्यों को कहा ऐसा करो तुम गऊ को खदेड़ के घर ले जाओ मैं विवाद निपटा के आता हूं जनक की भी हिम्मत नहीं पड़ी यह कहने की कि यह क्या हिसाब हुआ पहले विवाद तो जीतो किसी एकात पंडित ने कहा कि यह तो नियम के विपरीत है पुरस्कार पहले ही लेकिन यागव में कहा मुझे भरोसा है तुम फिक्र ना करो विवाद तो मैं जीत ही लूंगा विवादों में क्या रखा है लेकिन गुएं थक गई हैं इन इनपे भी कुछ ध्यान करना जरूरी शिष्यों से कहा तुम फिक्री मत करो बाकी मैं निपटा लूंगा शिष्य गउे खदेड़ के घर ले गए यागवल्क ने विवाद बाद में जीता पुरस्कार पहले ले लिया बड़ी प्रतिष्ठा का व्यक्ति था बहुत धन उसके पास था बड़े सम्राट उसके शिष्य थे और जब वो जाने लगा उसकी दो पत्नियां थी उसने उन दोनों पत्नियों को बुला के कहा कि आधा आधा धन तुम्हें बांट देता हूं बहुत है सात पीढ़ियों तक भी चुकेगा नहीं इसलिए तुम निश्चिंत रहो तुम्हें कोई अड़चन न आएगी और मैं अब जंगल जा रहा हूं अब मेरे अंतिम दिन आ गए अब ये अंतिम दिन मैं परमात्मा के साथ समग्रता से लीन हो जाना चाहता हूं अब मैं कोई और दूसरा प्रपंच नहीं चाहता एक क्षण भी मैं किसी और बात में नहीं लगाना चाहता एक पत्नी तो बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि इतना धन था याग्नवल के पास उसमें से आधा मुझे मिल रहा है अब तो मजे ही मजे करूंगी लेकिन दूसरी पत्नी ने कहा कि इसके पहले कि आप जाएं एक प्रश्न का उत्तर दे दें इस धन से आपको शांति मिली इस धन से आपको आनंद मिला इस धन से आपको परमात्मा मिला अगर मिल गया तो फिर कहां जाते हो और अगर नहीं मिला तो ये कचरा मुझे क्यों पकड़ाते हो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं और यागनवल्क जीवन में पहली बार निरुत्तर खड़ा रहा अभी इस स्त्री को क्या कहे कहे कि नहीं मिला तो फिर बांटने की इतनी अकड़ क्या बड़े गौरव से बांट रहा था कि देखो इतने हीरे जवाहरात, इतने सोना इतने रुपए इतनी जमीन इतनी इतना विस्तार बड़े गौरव से बांट रहा था उसमें थोड़ा अहंकार तो राही होगा उस क्षण में कि देखो कितना दे जा रहा हूं किस पति ने कभी अपनी पत्नियों को इतना दिया है लेकिन दूसरी पत्नी ने उसके सारे अहंकार पर पानी फेर दिया उसने कहा अगर तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिला तो ये कचरा हमें क्यों पकड़ाते हो यह उलझन हमारे ऊपर क्यों डाल जाते है? अगर तुम इससे परेशान हो के जंगल जा रहे हो तो आज नहीं कल हमें भी जाना पड़ेगा तो कल क्यों आज ही क्यों नहीं मैं चलती हूं तुम्हारे साथ तो जो धन बांट रहा है वो क्या खाक बांट रहा है उसके पास कुछ और मूल्यवान नहीं है और जो ज्ञान बांट रहा है पाठशालाएं खोल रहा है धर्मशास्त्र समझा रहा है अगर उसने स्वयं ध्यान और समाधि में डुबकी नहीं मारी तो कचरा बांट रहा है उसका कोई मूल्य नहीं बांटने योग्य तो बात एक ही है परमात्मा मगर उसे तुम तभी बांट सकते हो जब पाओ जब जानो जब जियो और जिस दिन तुम उसे जानोगे जीओगे, अनुभव करोगे उस दिन चकित होगे। तुमसे पहले बहुत लोग उसे जान चुके तुम नए नहीं हो वह अनुभव नया नहीं है इस अर्थ में नया है कि तुमने उसे पहली दफा जाना इस अर्थ में तो प्राचीन है सनातन है क्योंकि बुद्ध सदा होते रहे सदियों सदियों में होते रहे कुछ मिटे से नक्शेपा भी हैं जुनू की राह में हम से पहले कोई गुजरा है यहां होते हुए जब तुम परमात्मा को जानोगे तब तुम पाओगे कि अरे यहां तो कुछ चरण चिन्ह बने हुए हम से पहले भी लोग यहां गुजरे ऐस धम्मो सनातनो यह धर्म तो सनातन यह कुछ मेरा नहीं तेरा नहीं यह किसी का नहीं इस घाट से कितने ही तरे कितने ही तरते रहेंगे अनंत अनंत लोग आए और इस नाव से पार गए ये नाव किसी की भी नहीं इसलिए धर्म न हिंदू का है न मुसलमान का न ईसाई का न जैन का धर्म तो उनका है जिनका ध्यान है धर्म तो उन दावेदारों का है जिन्होंने अपने ऊपर मालिकियत पाली बड़े बड़ाई में भूले छोटे हैं सरदार बड़े बड़ाई में भूले छोटे हैं सरदार पलटू मीठो खूब जल समुद पड़ा है खार हृदय में तो कुटिल है बोले बचन रसार पलटू वह कहीं काम का ज्योनारून फलार सब तीरथ में खोजिया गहरी बुढ़ की मार पलटू जल के पलटू जल के पलटू जल, जल के बीच में किन पाया करता बड़े बड़ाई में भुले छोटे हैं सिरदार यह सूत्र अद्भुत है इस देश में तो पार्खी खो गए हैं हीरे तो हैं मगर पार्खी नहीं इससे बड़ी अड़चन हो गई यह सूत्र जीसस के एक वचन की याद दिलाता है जिस वचन का इतना सम्मान किया गया है मगर बेचारे पलटू के इस वचन को किसी ने फिक्र नहीं किया बड़े बनाई में भूले पलटू कहते हैं बड़े तो अपने बड़प्पन में भूले हुए अपने अहंकार में डूबे हुए छोटे हैं सिरदार और सच पूछो तो जिनको अपना बड़प्पन का कोई बोध ही नहीं जो अपने को ना कुछ समझते हैं, जो इतने छोटे शून्यवत है वे सरदार सिरदार हैं जीसस का वचन है मेरे प्रभु के राज्य में वे प्रथम होंगे जो यहां अंतिम इस वचन का सारी दुनिया में गुंजार हुआ है यह वचन महत्वपूर्ण है मगर पलटू के वचन का भी यही अर्थ है जीसस का दूसरा वचन है धन है वे जो विनम्र क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है बड़े बड़ाई में भूले छोटे हैं सिरदार पलटू कहते मुझसे पूछो आंख वालों से पूछो तो बड़े तो अपने अहंकार में ही डूबे हुए वो तो अपने को फुलाए जा रहे धन से पद से ज्ञान से त्याग से लेकिन असली इस दुनिया में जो जिनको कहना चाहिए सरदार जो वस्तुतः प्रथम है वे वे लोग हैं जो विनम्र हैं पलटू मीठो कूप जल छोटा सा कुआ उसका जल मीठा समुद्र पड़ा है खार और इतना बड़ा समुद्र मगर बिल्कुल खारा बस देखने भर के काम का है प्यास लगे तो प्यास नहीं बुझा सकता अहंकारियों से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती अहंकार खारा है बहुत खारा है अगर समुद्र का जल पियोगे तो मरोगे मृत्यु हो जाएगी जीवन नहीं मिलेगा उससे जीवन के लिए तो कोई छोटा सा कुआ खोजना पड़ता है जिसमें मीठा जल हो बड़े बड़े लोग हुए चंगीस खां नादिरशा तेमुरलंग सिकंदर नेपोलियन हिटलर स्टालिन माओ से तुंग बड़े बड़े लोग मगर बिल्कुल खारे उनको पिया की मरे बचना उनसे इतिहास उनकी यश गाथाओं से भरा है इतिहास की किताबें में बिचारे पलटू जैसे आदमी का नाम ही ना पाओगे पाद टिप्पणी में भी नहीं फुटनोट में भी नहीं पाओगे जब मैंने पहली दफा पलटू को चुना तो एक मित्र ने कहा कि आप भी कहां कहां से खोज लेते ये तो नाम ही नहीं सुना आप ईजाद तो नहीं कर लेते हीरे हैं इस देश में बहुत हीरे पर पारखी पार्खिक खो गए यही पलटू के सूत्र अगर दुनिया की दूसरी भाषाओं में अनुवादित हों सम्मानित होंगे लोग सिर आंखों पर लेंगे रविनाथ ने गीतांजलि लिखी इस देश में किसी ने फिक्र नहीं की एक एक सूत्र प्यारा है उपनिषदों की याद दिलाता है लेकिन इस देश में किसी ने चिंता ही नहीं ली जब नोबल प्राइज मिली जब रविंद्रनाथ ने उसे अंग्रेजी में अनुवादित किया तब नोबल प्राइज मिली नोबल प्राइज मिली तो सारे देश में स्वागत समारंभ जगह जगह कलकत्ते में जहां रविन्द्रनाथ रहते थे जहां उनका कभी कोई स्वागत समारंभ नहीं हुआ था हां गालियां पड़ी थी आलोचनाएं हुई थी वे ही आलोचक वे ही गाली देने वाले स्वागत समारंभ रविन्द्रनाथ ने जाने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि स्वागत समारंभ मैं स्वीकार नहीं करूंगा ये मेरा स्वागत नहीं है नोबल प्राइज का स्वागत तो ये नोबल प्राइज का जो सर्टिफिकेट है ले जाओ इसकी पूजा कर लेना मैं नहीं आऊंगा मैं तो यहां वर्षों से हूं और गीतांजलि लिखे मुझे 20 साल हो गए 20 साल से बंगाली में गीतांजलि मौजूद है लेकिन कोई देखने वाला नहीं कोई पूछने वाला नहीं आज बाहर प्रदेश में प्रतिष्ठा हुई तो तुम्हारे मन में सम्मान उठा है यह सम्मान नहीं रविंद्रनाथ ने कहा लज्जा से मेरा मन झुकता है पलटो मीठो कूपजल समुद्र पड़ा है खार बड़ा है समुद्र बहुत मगर बिल्कुल खारा जीवन के किसी काम का नहीं छोटे से कुएं से भी प्यास बुझ जाती बड़े बड़े ज्ञानी तुम्हारे काम नहीं आएंगे बड़े बड़े त्यागी तुम्हारे काम नहीं आएंगे किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लो जो छोटा सा कुआ हो भला अज्ञात नाम हो न हो उसकी प्रसिद्धि कोई लेकिन जिसमें मीठे जल के स्रोत हो जिसमें मिठास हो परमात्मा के संदर्भ में एक ही मिठास होती जिसके पास बैठ के तुम्हारे भीतर प्रेम उमंगने लगे जिसकी मौजूदगी में तुम्हारे भीतर कुछ कलियां चटकने लगे फूल बनने लगे जिसके पास बैठो तो लगे कि वसंत आया मधुमास आया सालिके राहे खुदी इस भेद से वाकिफ नहीं बेखुदी की राह में भी एक मुकाम होश है सालिके राहे खुदी अहंकार के मार्ग का पथिक इस भेद से वाकिफ नहीं उसे इस रहस्य का इस राज का कुछ पता नहीं बेखुदी की राह में भी एक मुकाम होश है एक ऐसा होश का मुकाम भी है जो उन्हीं को मिलता है जो बेखुद हो जाते जो अपनी खुदी खो देते जो अपना अहंकार खो देते निर अहंकारिता के मार्ग पर एक ऐसा मुकाम भी आता है जहां होश ही होश रह जाता है जितनी खुदी है उतनी बेहोसी है जितनी बेखुदी है उतना होश है हृदय में तो कुटिल है बोले वचन रसाल पलटू वह के काम का ज्यों नारून फलाल, लाल नारून का फल होता है देखने में तो सुंदर सुर्ख लाल लेकिन बस देखने में ही सुंदर खाने में िक्त और कड़वा दूर से देखो तो प्यारा चखो तो जहर ऐसा ही अहंकार है दूर से देखो स्वर्ण मंडित हीरे जवारातों से जड़ा मोती की मालाओं से श्रृंगारित पास आओ जहर शुद्ध जहर है हृदय में तो कुटिल है बोले वचन रसाल और अहंकारी हमेशा हृदय में तो कुटिल होता है जाली होता है पाखंडी होता है और अगर मीठे वचन भी बोलता है तो वैसे ही बोलता है जैसे कि कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता है कोई मछली को आटा खिलाने के लिए नहीं मछली को पकड़ने के लिए दिल तो कांटे पर है आटा तो सिर्फ कांटे को छुपाने के लिए अहंकार भी बड़े मीठे वचन बोल सकता है बोलना ही पड़ते हैं उसे क्योंकि उसी मिठास में जहर छिपाया जा सकता है एलोपैथी की दवाई देखते हो ना होती तो जहर है कड़वी होती मगर ऊपर छोटी सी शक्कर की परत होती वो छोटी सी शक्कर की परत में तुम उसे गटक जाती हो नहीं तो उसे भीतर ले जाना मुश्किल हो जाए अहंकार भी मिठास की भाषा बोल सकता है पंडित पुरोहित भी बड़े मीठे वचन बोल सकते हैं। लेकिन भीतर सब कुटिलता है मुल्ला नसरुद्दीन को ढब्बू ने दावत पर आमंत्रित किया था डबू जी का स्वास्थ्य उन दिनों खराब चल रहा था इसलिए भोजन में अन्य व्यंजनों के साथ साथ खिचड़ी भी थी ढब्बू जी तो खिचड़ी खा रहे थे परंतु मुल्ला खिचड़ी को छोड़कर बाकी सारे मिष्ठान फल मेवे खा रहा था यह देखकर आखिर डब्बू जी से नहा गया गुस्से में बोले क्यों मुल्ला यह खिचड़ी क्या गधे खाएंगे मुला नसुद्दीन ने धीरे से जवाब दिया यार ढब्बू खिचड़ी तो गधे खा ही रहे बातें मीठी चल रही हैं मित्रता की चल रही है नहीं तो निमंत्रण ही क्यों दिया जाए मित्र हैं तो निमंत्रण दिया है मगर नजर अटकी है कि नसरुद्दीन का बच्चा खिचड़ी नहीं खा रहा है संभाला होगा बहुत संभालते संभालते भी बात निकलेगी कि खिचड़ी गधे खाएंगे नसरुद्दीन भी कुछ पीछे तो नहीं रह जाएगा उसने कहा खिचड़ी तो गधे खा ही रहे हैं अहंकार ऊपर ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है लेकिन जल्दी ही परतें उखड़ जाती ऊपर से प्रेम जताता है भीतर घृणा होती ऊपर से मित्रता बनाता है भीतर शत्रुता पलती। दो अहंकारियों में मैत्री हो ही नहीं सकती असंभव है लाख मित्रता की वे बातें करें मगर भीतर स्पर्धा होगी प्रतियोगिता होगी कौन बड़ा यह संघर्ष जारी रहेगा इसलिए राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता क्योंकि वो अहंकार की दौड़ वहां कोई दोस्त नहीं वहां जो कल दुश्मन था आज दोस्त हो जाता जो आज दोस्त था कल दुश्मन हो जाता साधारण जन तो बहुत चौंकते हैं कि खेल किस तरह का है कल जिसको गालियां दे रहे थे एकदम उसका सम्मान शुरू हो जाता है चरणसी ने इंदिरा पर ऐसा मुकदमा चलाना चाहा था जैसा मुकदमा दूसरे महायुद्ध के बाद हिटलर के सेनापतियों पर चला उससे खतरनाक कोई मुकदमा नहीं था नूरेमबर्ग में जो मुकदमा चला वो मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे खतरनाक मुकदमा था क्योंकि मनुष्य जाति के सबसे बड़े अपराधियों पर मुकदमा था चरण सिंह चाहते थे कि इंदिरा पर और संजय पर नूरम के ढंग का मुकदमा चलना चाहिए और वही चरण सिंह जब मुरारजी को गिराने का समय आया तो इंदिरा से कहा कि आप तो मेरी छोटी बहन हैं और संजय संजय तो मेरा बेटे जैसा है तो बेटे पे और बहन पर ग का मुकदमा चलाने वाले थे बहुत मजे का खेल है वहां कोई अपना नहीं है। जिनको तुम अपना समझ रहे हो वो भी अपने नहीं वो भी किस घड़ी दूसरे घोड़े पे सवार हो जाएंगे कहना मुश्किल है राजनीति में कोई मित्र नहीं होता मैक्यावली ने राजनीति की गीता लिखी मैक्यवली ने अपनी किताब प्रिंस में राजनीति के सारे मूल आधार मूल सूत्र लिख दिए मैक्यावली सोचता था कि मेरी इस किताब के छपने के बाद जरूर मुझे किसी बड़े साम्राज्य का वजीर होने का मौका मिलेगा कौन सम्राट इतने बुद्धिमान आदमी को नहीं चाहेगा लेकिन बड़ी नौकरी मिलना तो दूर मैख्यावली को किसी देश में टिकने नहीं दिया गया क्योंकि लोगों ने देखा जो इतना समझदार है वो खतरनाक है और उसने बातें तो लिखी हैं सारी जो नहीं लिखनी चाहिए सब साफ साफ लिख दी जैसे उसने लिखा कि राजनीति में ना कोई मित्र होता ना कोई शत्रु इसलिए मित्र को भी ऐसी बात मत कहना जो तुम शत्रु से छिपाना चाहते हो क्योंकि कल ये मित्र शत्रु हो सकता है और शत्रु के खिलाफ ऐसे शब्द मत बोलना जो तुम मित्र के खिलाफ नहीं बोलना चाहोगे क्योंकि कल ये शत्रु मित्र हो सकता है मैं केवल निश्चित ही राजनीति का सबसे कुशल पंडित था वैसे ही जैसे भारत में कौटिल्य हुआ अब कौटिल्य तो कुटिलता का अवतार समझो। धन की दौड़ हो पद की दौड़ हो यश की दौड़ हो जहां भी अहंकार है वहां ये दोहरा खेल चलेगा हृदय में तो कुटिल है बोले वचन रसाल पलटू वह की काम का जीव रानू फलाल, सावधान रहना मीठे मीठे वचनों में मत आ जाना अच्छी अच्छी बातों में मत उलझ जाना बातें बहुत लच्छेदार हो सकती मगर तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन सकती बहुत सावधानी से फूक फूक के कदम रखना इतने जल चुके हो तुम कि मैं तुमसे कहता हूं छांच भी फूक फूक के पीना कहावत है ना दूध का जला छांच भी फूक फूक के पीता है तुम इतने लूटे गए हो इतने सताए गए हो इतने परेशान किए गए हो सदियों सदियों में तुम्हारा इतने तरह से शोषण किया गया कि मैं तुमसे कहता हूं छांच भी फूंक-फूंक के पीना कुछ हर नहीं थोड़ी देर लगेगी फूंकने में और क्या होगा मगर छांच भी फूंक-फूंक के पीना नहीं तो फिर डर है कि फिर जलोगे सब तीरथ में खोजिया गहरी बुड़की मार पलटू जल के बीच में किन पाया करतार पलटू कहते हैं कि मैं खूब जगह जगह तीर्थों में गया खूब डुबकी मारी गहरी डुबकी मारी कि शायद और गहराई में मिले परमात्मा और गहराई में मिले परमात्मा सब तीर्थ में खोजिया गहरी बुलकी मार कोई कमी नहीं की बुलकी मारने में पलटू जल के बीच में किन पाया करतार लेकिन ना मुझे मिला न किसी को कभी पहले मिला था न किसी को कभी आगे मिलेगा जल में डुबकी लगाने से परमात्मा के मिलने का क्या संबंध है अपने जीवन में डुबकी लगाओ तुम हो प्रयागराज तुम हो संगम संगम के प्रतीक को समझना कहा जाता है संगम पर तीन नदियां मिलती गंगा यमुना सरस्वती गंगा यमुना तो दिखाई पड़ती मिल जाती हैं तो भी अलग अलग दिखाई पड़ती उनके जल का रंग अलग अलग है सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती अदृश्य ऐसी ही मनुष्य की दशा है असल में यह मनुष्य की दशा का ही प्रतीक है तुम्हारे भीतर शरीर और मन तो दिखाई पड़ते यद्यपि मिले जुले हैं फिर भी उनकी धारा अलग अलग दिखाई पड़ती है रंग अलग अलग है चेतना दिखाई नहीं पड़ती चेतना ही सरस्वती है सरस्वती देवी है ज्ञान की चैतन्य की ध्यान की तुम्हारी चेतना नहीं दिखाई पड़ती वह सरस्वती तो मन शरीर और आत्मा इन तीन का मिलन तुम्हारे भीतर हो रहा है यही है प्रयागराज तीर्थों का तीर्थ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कुंभ मेलों में मत भटको कुंभ मेला तुम्हारे भीतर रोज ही लगा हुआ है तुम ही हो कुंभ इस में ही डुबकी मारो सब तीरथ में खोजिया गहरे बुर की मार पलटू जल के बीच में किन पाया करतार बहरे हस्ती का अजल से हूं सनावर लेकिन आज तक वाक्फे राजे तहे दरिया न हुआ तैराक हूं पुराना तैराक हूं बहरे हस्ती का अजल से हूं शनावर लेकिन अस्तित्व की खोज में तैरने की कला सीख ली है डुबकी मारने की कला सीख ली आज तक वाक्फे राजे तहे दरिया न हुआ यद्यपि खूब तैरा खूब डुबकी मारी लेकिन अब तक मुझे जीवन की सार संपदा हाथ नहीं लगी आज तक वाक्फे राजे तहे दरिया न हुआ वो जो इस जीवन का अंतस्थल है वो मेरे हाथ में नहीं आया है सब तैरना व्यर्थ गया सब डुबकी लगाना व्यर्थ गया जो डूबना हो तो काफी है एक आंसू भी तेरा कसूर कि तू घर के आप हो न सका एक आंसू भी काफी है अगर प्रीति का हो भक्ति का हो श्रद्धा का हो ध्यान का हो समर्पण का हो तो एक आंसू भी डुबा लेगा और एक आंसू में ही करतार मिल जाएगा और नहीं तो तुम जाओ तीर्थों में डूबते रहो व्यर्थ ही तुम्हारी यात्राएं होंगी तेरी नजरें दे रही हैं तुझको धोखे पे ब है गुब्बारे दस्त दीवाने यहां महमिल कहां हर जर्रा दे रहा है अलम दावते जमाल लेकिन जहां में चश्मे हकीकत निगर कहा? कहां कहां खोजते फिर रहे हो तेरी नजरें दे रही हैं तुझको धोखे पै भपे और तुम्हारी आंखें तुम्हें कितना धोखा दे रही है गुब्बारे दस्त दीवाने यहां महमिल कहां कहां खोज रहे हो ये तुम्हारी सारी भटकने सिर्फ तुम्हें गुबार से भर देंगी धूल धमाक से भर देंगी इन यात्राओं से तुम और गंदे होकर लौटोगे तीर्थों से तुम और अपवित्र होकर लौटोगे पवित्र होकर नहीं हर जर्रा दे रहा है अलम दावते जमाल लेकिन अगर आंख हो देखने वाली तो कणकण परमात्मा का निमंत्रण दे रहा है बुलावा दे रहा है हर जर्रा दे रहा है अलम दावते जमाल लेकिन जहां में चश्मे हकीकत निगर कहां लेकिन मुश्किल यह है कि दुनिया में आंख वाले कहां हैं आंख वाले यानी जिनको पलटू कहते अंधे क्योंकि तुम अगर आंख वाले हो तो आंख वालों को अंधा कहना ही पड़ेगा या तो तुम अंधे हो तो फिर आंख वालों को आंख वाला कहा जा सकता है बुद्ध अगर आंख वाले हैं तो तुम अंधे हो और अगर बुद्ध को अंधा कहना हो तो फिर तुमको आंख वाला माना जा सकता है फिर कोई अड़चन नहीं दो में से कुछ एक तय करना पड़ेगा पलटू कहते हैं भैया ही आंख वाले सही क्योंकि तुम्हें बाहर की सब चीजें दिखाई पड़ रही तो तुम आंख वाले हो वो कहते मेरी बात वो समझेगा जो अंधा है अंधा वो जिसने बाहर देखना बंद कर दिया और भीतर देखना शुरू किया लेकिन जहां में चश्मे हकीकत निगर कहां सत्य को देखने वाली दृष्टि नहीं नहीं तो जर्रा जर्रा कण कण परमात्मा का निमंत्रण दे रहा है और तुम जा रहे हो तीर्थ तीर्थ वहां है जहां तुम हो जहां उठते हो वहीं काबा जहां बैठते हो वहीं काशी बैठने का सलीका है, उठने का तरीका है। पलटू जहवान दो अमल रैयत हो उजार। एक घर में दस देवता क्यों कर बसे बाजार पलटू कहते हैं जहां दो राजा हों वहां जनता की मुसीबत हो जाती किसका माने किसका ना माने एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है और तुम्हारे भीतर दो राजा हैं दो ही नहीं सच तो पूछो बहुत राजा हैं एक नहीं अनेक एक घर में दस देवता क्यों कर बसे बाजार